नहीं अनधिकृत यागादि अनुष्ठान श्रेय साधन अतो यागादि यागादिश धर्म शब्द प्रयोग तो हुआ था कि अनधिकृत व्यक्ति यागादि अनुष्ठान जो यदि वह श्रेय का साधन नहीं हो सकता इसलिए याग में ही हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं न केवल लोक लोक में यागादि पूजा पाठ को धर्म शब्द से नहीं कहा जाता बल्कि वेद ने भी कहा ये देवा तानि धर्माणि अनुवाक करके ही पा अत्री यज्ञ शब्दवाच्यम धर्म शब्दवाच्य तया व्यक्तम अभी दाती श्रुतिरव इस मंत्र में साफ श्रुति वेद जो है स्वयं स्पष्ट कह दे रही है कि जो यज्ञ शब्द वाच्य है वह धर्म शब्द वाच्य है लिंग संख्या छांदस तो व्यक्तिस्त छस कभी यज्ञ देवाहा यज्ञेन यज्ञम यहां यज्ञम शब्द है ना तो लग रहा है और धर्मानी नपुजिंग हो गया और वह एक वचन है बहुवचन तो है लिंग और संख्या व्यक्तिया छांदस इतना ही नहीं यागा श्रेय शान श्रुति यागादियों में ही श्रेय श्रुति भी कह रही है यागादियों में ही श्रेय कथन करती है कैसे तथा ही ज्योतिष मेरे स्वर का मो ये चेतरा कि इस प्रकार का अनेक विधियां सुनने को म कहीं तो कही है कही तो जुियात हैं, कहीं दाती है कहीं तो है, तो कुछ हैं। इन्हें विधि सब तदर लिंग लोट तवियुक्त वाक्य शो दावने प्रतीय इन सभी वाक्यों में या तो लिंग लगा रहे तो लोट लगा रहे तव प्रत्यय ये श्रोत मुंत निध्यास्तव्य तवे प्रत्यय प्रत्य। इन संयुक्त वाक्यों में दो भावनाएं दिखाई देती हमको क्या भावना है शादी भावना आर्थिक भावना जिसको हैं शब्द भावना अर्थ भावना तत्र अर्थ भावना सर्वाख्यात साधारणी इन दो में से जो आर्थिक भावना है सकल आख्यातों में सामान्य रूप में होता है अन्य तो और जो दूसरी जो शाब्दी भावना लिंगाध्य लिंग, लोट, लेट और तव्य के द्वारा ही है। कहा है, आचार्य कहा में, लिंगादय अर्थात भावना सर्वाख्याम्य अभिधा मन अभिधा ने शब्द अभिदा भावना ने शब्द भावना ये शब्द भावनाहु अन्य लिंगाद लिंगादि ये लिंगादि हैं वह आरती भावना से भिन्न शब्द भावना नाम का चीज को कथन करते हैं इसी प्रकार से आरती भावना भी क्या यह है कभी सर्वाख्यातों में शब्द भावना से भिन्न अर्थ रूपी एक भावना है अर्थात्म भावना मने? अर्थ रूपी जो भावना है भावना करते हैं। कैसे करते हैं कैसे थोड़ा बताइए तो तत्रा अर्थ भावना अयम ये तथा क्रियावाचक आख्यात चार ही चीज होते हैं प्रकार के शब्द व्याकरण के अनुसार कौन से कौन से? नाम आख्या तो सत्ताधायकम नाम क्रियावाचक आख्यात निपात पाद सब लिखाया लघु में सब लघु खत्म हुई तो सब तो गंगा जी में डाल दिया उसको तो हम लोग जिंदगी वो रहे हैं उसको तो। सत्ता विधायक नाम क्रियावाचक आख्यात उपसर्गस्त विशेष घृत निपात पाल पू है व्याकरण कार ने अरे सकल लकारों का ही नाम क्रियावाच कौन होते लकार सकल लकारों का दूसरा नाम क्या है आख्यात कोई भी लकार उस लकार के द्वारा आरती भावना का बोध होता है कैसे बोध होता है जैसे यह दृष्टांत में येतम लिंग में क्या है लिंगलकार लिंग प्रत्यय लिंग से उसका क्या करते हैं भावेद करेंगे अब जब भावेद कह देंगे तो तुरंत आप पूछेंगे किम भावेद है नहीं? जो कोई चीज बता दू इसकी भावना करो तो केन नावेद तुरंत आप पूछेंगे कैसे भावना करना है उसका वो भी बता दे साधन तो फिर उस साधन का विस्तार पूछेंगे कथम भावेद ये तीनों तो आ जाएगा के किम के न कथम बता रहे देंगे तभी तो किम भावेद यदि आकांक्षा किसी आका निज्य विशेषणत स्वर्गपूर निवर्ग काम ज्योतिष मेना स्वरकामो यजे थे वाक्य प्रया दृष्टान में यहाँ स्वर्ग कामोज्य जो आदमी स्वर्ग को चाहता है स्वर्ग कामें असो स्वर्ग काम कैसे बना सुधातु प्रक्रिया है ना नाम धातु प्रक्रिया सुध धातु प्रक्रिया धातु बना लिया स्वर्गम का पुत्र काम असो पुत्र काम उसी प्रमा बना पुत्री बनाता मैं तो स्वर्ग ही क्या है नियोज्य का विशेषण है नियोज्य व्यक्ति व्यक्ति है नियोज्य और वेद है नियोजक और विधि रूपा नियोगों के द्वारा वेद रूपा नियोजक दुनिया को रूपी नियोज को नियोजन करता है नियोजक नियोज को नियोग द्वारा नियोजन करता है वेद है नियोजक नियोज्य है हम सब दुनिया और हम नियोज्यों को हमारी अपनी अपनी कामना के विषयों के अनुरूप नियोगों के द्वारा मान विधियों के द्वारा नियोजन करता है अर्थ क्रिया करने में लगा देता है अरे नियोज कौन है स्वर्ग को कामना करने वाला पुरुष इस वाक्य में उसका विशेषण कौन है स्वर्ग पुरुष कैसा पुरुष है स्वर्ग को कामना करने वाला है ना कैसी कामना वाला है स्वर्ग की कामना करने वाला इसे कामना करने वाला हो गया पुरुष उसका विशेषण है स्वर्ग उस नियोज विशेषण कौन हो गया स्वर्ग नियोज विशेषण तयोजित विशेषण जो वाक्य में गृहित स्वर्ग पद है उसके द्वारा किम भावित आकांक्षा को पूरा किया जाता है और कहा जाता है भावे। जो स्वर्ग भावे भावना करने आपने कहा गया पूछोगे तुरंत के न भावे दीदी किस साधन से मैं स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा करूं तब आप कहेंगे उस धातु का जो प्रकृत्यर्थ है धातु कौन है ये जो धातु उस धातु क्स धातुर्ग्याय याग भावती आकांक्षा प्रकृत्यर्थ याग शे प्रकृत्यग कुछ याग शब्द को पूरती यागेन स्वर्ग भाव यागेन भाव फिर प्रश्न उठेगा याग द्वारा को चाहो स्वर्गोच्चा मन याग्सा कुरु कथम भावती या कांक्षा अंगोपदवाक पूी अंग जितने भी वाक्यों पर पठित हो गए तो तो तो प्रकरणों में उन प्रकरणस्त अंग के द्वारा वा कथम भावरा के किस प्रकार से करना है चाहिए ये विशेष जानना साधन स्वरूप का तब जो है वह उन सब को अन्वय कर दिया जाएगा जैसे कौन कौन अग्नि अग्नि अग्नि आधार अन्वाधान प्रयाजादि भी संपाद्य अग्नि का जितनी हैं तीन प्रकार की अग्नि होती है के लिए। समार्त्यागों में तो कुछ भी जला दो या अग्नि है गारत्याग्निशाग्नि और आहवनी अग्नि इसलिए अग्नि बहुत अग्नि आधाय अग्नियो का आधान करके और क्या करना है उसके बाद उस अग्नि प्रज्वलित करने के लिए जो मंत्रों को दिया जाता है। सामिदेनी, यजेत, अनुनि सत्रह भी अलग अलग प्रकरणों के हिसाब से पंद्रह सत्रह इक्कीस तक भी हैं। उन मंत्रों के द्वारा उसको और दीप करने का नाम है अनुवाधार प्रक्रिया और फिर प्रयाज अनुयाज पंच प्रयाज तीन अनुयाज है इत्यादि अंगों का अनुष्ठान होना उन अंगों के द्वारा संपादन करके आप उस के द्वारा भावना करें, ऐसा पूरा वाक्य तो तो या माल टाल डाल भस्म कर दिए उसके बाद स्वर्ग तो कहीं पैदा होता नहीं दिख रहा उसमें से उस कुंड से निकलता कोई चीज जिसका नाम स्वर्ग हो उसे कुछ नहीं निकला बल्कि उल्टा बल्क उल्टा करके झाड़ छोड़ के संगा के फेंक देते भाई याग पुनश याग अनंतरम स्वर्ग आदर्शन स्वर्ग का आदर्शन है और साधनत्व श्रवण लेकिन उसका साधनत्व श्रवण तो याद ये दो का साथ विरोध हो रहा स्वर्ग आदर्शन साध श्रवण रूप प्रमाण द्वय विरोध मूला या प्रमाण द्वय का विरोध हो रहा है याद कहता है वेद कहता है कि याद स्वर्ग का साधन है और इधर आपने याद किया और स्वर्ग कुछ नहीं दिखाई दिया वहां पर तो श्रुति प्रमाण साधनत्व का कथन किया उसके साथ प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध हो रहा है याग करने के बाद स्वर्ग नहीं मिल रहा है यहाँ पे कुछ भी तो क्या मरना पड़ेगा जब प्रमाण जैसे साधारण प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण के विशेष हो गया इन दोनों के जो विरोध हो गया तो अर्थापति प्रमाण लानी पड़ती है, है अपूर्वकृत्व के द्वारा हम क्या कल्पना करेंगे अपूर्व कृत्व शब्द कल्पयी शब्द की कल्प कल्पना करेंगे तस्मात तो इस वाक्य का निकलेगा फिर इतनी लंबी अर्थ हो जाएगी तस्मात ज्योतिष्टोम ज्योतिषम संजकयागन अन्वाधान प्रयाजाषानपुरस्सम अपूर्व स्वर्ग भावे संपद्य है संपादन हो जाता है ज्योतिष्टोम नामक याग के द्वारा इसमें अग्निंग आधार पूर्वक अन्वाधान अन्याजा अनुष्ठान अंग अपूर्वक सम्पादन करके स्वर्ग की भावना करेंव इसे लौकिक में भी होता है घटन करो तो लट लकार तो भी होगा घटन करो तो लटल क्योंकि आख्यात सकल लकारों में, में आरती भावना है ही इसलिए इसमें भी आर्थिक होगा तो हाव भावना होगी तो कैसे होगा व्यक्त इत्यादियों मृत दंड चक्रादिक उपकरण कृत्वा मृतिका है चक्र दंड आदि को उपकरण बनाकर गे प्रकृत्यर्थभूत व्यापारे न करोति क्रीडा तो कर क्या है व्यापार के द्वारा घटम भाव्य में क्या ले लिया घट मृद चक्र इनके द्वारा इनको उपकरण कर साधन बना करके प्रकृत्यर्थभूत क्या व्यापार विशेष से घट की भावना करें ऐसे कोई भी लकार कहो, इस प्रकार से वाक्यर्थ विकास यदि सर्वोच्च सर्वाख्या सगलाख्यातों में देखने को मिलता है अब आइए शादी भावना में शब्द भावना स्वर्ग प्रवृत्ति शब्द भावना के अंदर प्रश्न उठेगा कि भाव तो क्या अन्वय करोगे वहां कहते हैं जैसा अन्यत्र अन्य मने आरती भावना में क्या क्या था अपने स्वर्ग उसी प्रकार यहाँ पर क्या भावी होगा भाव्य मने साध्य भाविया साध्या पुरुष प्रवृत्ति पुरुष प्रवृत्ति ही साध्य है तथा न तया भावना उस भावना के द्वारा यो लिंगाविना वाच्यवाचक लक्षण संबंध स तथा याग कर्ण और कर्ण क्या होगा जैसे आरती भावना में याग करण का जैसे शादी भावना में लिंगादियों का वाच्यवाच संबंध ही करण है साधन के भाव संबंध को लेकर के उसका जब बोध हुआ तो प्रवृत्तों का पुरुष प्रवृत्ति के प्रति असाधारण कारण क्या है, लिंग का है लिंगादियों की लिंगादि लिंग लेट लोट तब्य द्वारा इनके जो वाच्यवाचक लक्षण रूपा संबंध है वो यहां साधि भावना में उत्पाद वाक अंगोपांगादी वाक्यवत्ती भाव अनुभव और जितने अर्थवाद है वो हो भावना अंगोपांगादी क्या हो गए थे भारतीय भावना में अंगोपांगादी कथम भावनाकांक्षा का पूरण किए थे उसी प्रकार पुरुष प्रवृत्ति में रुचि को उत्पादन करती हुई ये जो अर्थवाद वाक्य है चित्रें वो क्या हो जाएगा यहाँ कोटि में चला जाएगा इति विशेशा, ये विशेष इधम अभिधा भावना आहो इत्यादि वर्तिकासारिणाम मतम अनुसर उत्तम ये जो हमने शाब्दी भावना आर्थिक भावना व्याख्या की है ये व्याख्या सु, सुचरित मिश्र मिश्र के मतानुसार कहा सुचरित मिश्र कौन है ये भी कुमार की ही अनुयायी हैं हमारे ही बड़े छोटे भाइयों में ऐसे हैं। तो अलग तो है नहीं हा? लेकिन इसने जो आधार किसको बनाया है असल में दो बात कही है कुमार भट्ट ने उस दो अलग अलग जो श्लोकवार्तिकों वार्ते से कुछ लोग एक श्लोक वार्ते को लेकर चल रहे हैं दूसरे लोग दूसरे श्लोक को लेकर चल रहे हैं इन वाक्य में हम निर्णय देंगे बाद में कि दोनों के रखा हुआ बात कोई अतिरिक्त विशेष नहीं है एक समान है लेकिन लोगों ने शब्दों को लेकर लड़ाई झड़ना चालू कर दिया शब्द को लेकर तो तो कौन सी श्लोक के आधार पर बोल रहा हूं कहते हैं अविधा भावना माहु, जब श्लोक अपने पढ़ा था अविधा भावना माहू उस श्लोक के आधार पर सुचरित्र मिश्र के मत को हमने प्रकट किया है और दूसरे लोग के श्लोक क्या पर चलते हैं श्रेय शांता नित्यम वेदा प्रति हृदय कहते हैं कि लोग नहीं नहीं इष्ट शांता ज्ञान ही लिंगादि के द्वारा बोध होता है भावना नहीं भावना बोध नहीं होता किंतु इष्ट शांता ज्ञान ही लिंगादि के द्वारा बोध होता है ये लिंगादि नाम श्रेष्ठ नित्य प्रतीत इन लिंगादियों के द्वारा श्रेष्ठ साधन होता है क्यों? क्योंकि लोक में भी ऐसी ज्ञान होता है लोकधि लौकिकों की बुद्धि भी ऐसी है क्या कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्यमिति कर्ता के द्वारा इष्ट का जो उपाय साधन है उसी में कर्तव्यता की बुद्धि होती है अतएव कर्तव्यता के निश्चय कराने वाले वाक्यों में भी वेद वाक्यों में क्या मानना पड़ेगा इष्ट को ही मुख्य अर्थ मानना चाहिए इत्यादि वार्तिकानुसार भी छिदानंद आदि भी पुनः शांत प्रतिपादन विध्यर्थ इतम इसलिए इस वाक्य अनुसरण करने वाले चिदानंद पंडित वगैरह ये लोग क्या करते हैं इष्ट ही जो है लिंग के द्वारा प्रतिपादित है ऐसा विशेष रूप में का कथन करते हैं परितोष मिश्र पार्थसार्थी मिश्र पक्ष प्रवृदिश प्रत्य तुत्र उक्त ग्रंथा अवगंत और जो बीच वाले हैं वो दोनों के बाद कर छोड़ देते हैं कौन परितोष मिश्र है पार्थार्थ मिश्र है ये लोग क्या करते हैं पक्ष द्वैम कक्षी कृत्य दोनों पक्षों को कक्ष बना करके जगह जगह पर अपने ग्रंथों में कथन किए हैं और उस बातों को समझना है उनके ग्रंथों को पढ़ लिया यहाँ विस्तार हो जाएगा बहुत ज्यादा यही अभी ही मन को रहा है, है नहीं? और और तक विस्तार करो इस ग्रंथ को इसलिए आपको रुचि है पढ़ने की जानने की उन्होंने क्या कहा है तो उनके ग्रंथों को पढ़ लिया ले लेकिन वास्तव में क्या निष्कर्ष आप देते नारायण पंडित बताओ कहते इसलिए कौन किन ग्रंथों में क्या सब ग्रंथ पढ़ पढ़ के मेरे दिमाग क्यों खराब कर लो ऐसा विद्यार्थी कहता है तो नारायण पंडित कहते चिंता मत करो। मैं तुमको निष्कर्ष बना देता हूं सभी ग्रंथों का क्या निष्कर्ष परमार्थ दोस्तों वास्तव में दोनों ही जो लक्षण बताया जा रहा है वो दोनों लक्षण समान अर्थ वाला है उसमें कोई अर्थ फर्क नहीं है क्योंकि तो क्या होगा इदम् यही होता है प्रयाजादिना इष्ट कौन है स्वर्ग उसका साधन या और उसकी दोनों बात घट गई भावना का दृष्टि में भी इदम् इदेन है और श्रेषण दृष्टिकोण में भी इधम क्या श्रेय और अनेना जो साधन साधनेकंड से क्या के है केना वो साधन हो गया इष्ट साधन किम अतएव अपने आप कथम ही जाएगा इसलिए इस पक्ष में भी अनेना इदम अनेक निकल रहा है उस भावना पक्ष में भी अनेना अने यही तीन आकांक्षा स्पष्ट देता है ये भावना यहाँ पिंडिता भावना का पिंडित में निचोड़ अत तो साध्य साधन संबंधों भावना पदार्थ है इसे साध्य साधन संबंध रूपा जो श्रेष्ठांत है इन्होंने जो कहा अंत में वह भी भावना पदार्थ ही है तदुक्तम तो काशिकायाम इसे सुचित मिश्र का। काशिका में स्वयं यह बात कहा है काशी का यहां व्याकरण कि नहीं लेनी है सुचर मिश्र की हाँ भट्ट कुमार भट्ट के श्लोकवार्तिक तंत्रवार्तिक तंत्र का पर लिखा हुआ काशिका टीका है टीका है नहीं अनासाधित स्वर्ग साधन विशेष संबंध हो भावी की अंत में इसको शेयर दिया स्वर्ग यागा के बीच में साध्य और साधन रूप विशेष संबंध को अनासाधित आसादन किए बिना भावना तो हो नहीं सकती न भाव अनासांत अनासाधित स्वर्ग और याद के बीच में संबंध को आसादन आने आपादन किए बिना आप भावना कर ही नहीं सकते अ तो इष्ट शांत ना इष्ट क्या है स्वर्ग साधन याद हो गया ईश्वर शांत कहो इष्ट सांता कहो भावना को बात तो बने सर्वदा भी यागाति श्रेय साधन तया धर्म लोकवेद गम्य न गम्यगागादी से भिन्न श्रेय साधनताूपेण धर्म लोको वेद कहीं भी न ग्य कहीं गम्य नहीं बोधिनी अतएव यागा क्या है धर्म इसी प्रकार से हिंसा जकपाद साधनवाद अधर्म नर्क के अंदर पतन के साधनभूत होने से हिंसादियों को आधर्म समझना चाहिए याग हिंसा दिश्च द्रव्य कर्म गुणात्मक और याग हिंसा भी हैं? है, है? द्रव्य गुण कर्मात्मक इसके अलावा याग है क्या कुछ द्रव्य लिया है आपने कुछ मंत्र बोलोगे और इधर उधर डाल दोगे इसी का नाम तो याग है गहा रखने के लिए मंत्र बोलना पड़ता है इधर से उधर डालने के लिए मंत्र बोलना पड़ता है मंत्रों को बोलना और इधर उधर उधर कर स्वाहा कर देना है इसी का नाम याग है इसलिए और, और गुण कैसे यहाँ पर याग से द्वे रूप है द्रव्यम देवता काने द्रव्य और देवता और क्या लेते हैं आप दधी आदियों को गुणी से लिया वो सब ध्यान रखना इसलिए कर संशय में खत्म तो द्रव्य कर्म गुण में ही धर्म और अधर्म का भी अंतर्भाव हो जाता है इसे अलग गुण मानने की जरूरत नहीं वापस लौट गया ना में। पारे ही कि निष्कर्ष में तदुत्तम आचार्य पाद ही ये हम अपने कपोर कल नहीं कर रहे हैं इसमें कुमार भट्ट का क्या सिद्धांत श्रेयो ही पुरुष प्रीति ही गुण कर्म भी चौदरा लक्ष्मणी साध्या तस्मा धर्मता श्रेयो ही पुरुष प्रीति ही पुरुष को सुख देने वाला जो भी चीज है उसी का नाम श्रेय हर आदमी का श्रेय अलग अलग हो जाता है ना कौन क्या चाहता है किससे उसको प्रसन्नता मिलनी, किस मिलनी है किससे सुख मिलनी है वही उसके लिए श्रेय है और समय समय पर बदलते रहता है है श्रेय भी बल देता है एक चीज को पाने तो वो आय हो गया वो पाने के बाद आपके में दूसरा दिखाई देता है फिर वो हो जाता है है और की कोई नहीं परम श्रेय पुरुष प्रीति श्रेय ही पुरुष सुख पुरुष से वांछित जो सुख हैलोक आदि रूपा जो सुख है पहले बोल चुका ना विषय सुख है ना सुख सुख और मोक्ष सुख। वह वह प्रीति किनके द्वारा तो प्राप्त करेगा वो द्रव्य गुण कर्मों के द्वारा और वो भी द्रवण कर्म आप अपने मनमानी नहीं कर सकते कुछ भी ले लिया कहीं पे डाल दो हो गया हमने याद कर दिया सोच लो चौदना लक्षण उनको भी विधि वाक्यों के द्वारा विधि वाक्य अधीन होकर के करना होगा तस्मात् तो धर्मता इसीलिए उनमें ही अर्थात कर्म, कर्म में ही धर्मत्व भी है द्रवगुण कर्म में ही अधर्मत्व भी है चाहा पूर्वकृत्व स्वर्गम भावित या आपने कहा था अपूर्वकृत्व स्वर्गम भावित आपने तो अपूर्व को स्वीकार मान लिया प्रभाकर के समान अब मतलब प्रभाकर को अखंडन कर दिया पूर्व कहते नहीं उनमें और उनमें अंतर है वो अपूर्व को एक गुण मानते हैं और उसको एक पदार्थ मान पहले वो पदार्थ कौन से पदार्थ है आत्मा तो में रहता है जीवात्मा में रहता है तीस तरह से मानते हैं वैसा अपूर्व हम नहीं मानते हम अपूर्व कोई पदार्थांतर मानते ही नहीं वही कह रहेगा अपूर्म कृपा श्रम भावे पदार्थं वा जो हमने शब्द प्रयोग कर दिया दिया कह था पूर्ण नाम बीच में मानना पड़ेगा कि याक क्या नष्ट हो गया है स्वर्ग तो सुपन्न हुआ नहीं लेकिन स्वर्ग साध ने कहा था और साधन को मैंने किया अपनाया फिर स्वर्ग तो यहाँ मिला नहीं ऐसा कहने पर आपका आपने कहा था अपूर्ण से अपूर्व की हम कल्पना करेंगे तो वह अपूर्व जो कल्पना किया और कहा इस जो किया था, उस में विद्यमान जो अपर या गुणांतर नहीं है तस्मात्व यागा शक्ति मात्रकम देखो खा जी अपूर्व क्या है वो एक शक्ति विशेष है और शक्ति हमने कहते हैं गुण नामु पदार्थ है इसे कहते है, शक्ति मात्र उत्पत्तवापि वापि पश्वादे अपूर्व न तथा तस्मात फले प्रवृत्तस्य इसलिए फल में जो प्रवृत्त है फल प्राप्ति करने के लिए जो प्रवृत्त हुआ पुरुष है स्वर्गाल फल के लिए प्रवृत्त पुरुष है वही तो आगामी शक्ति विशेष अपूर्व कार्य पर पुरुष के अंदर ये आगा से जन्य एक शक्ति मात्र का फले प्रवृत्त फल प्राप्ति के लिए स्वर्गाल फल प्राप्ति के लिए प्रवृत्त पुरुष के अंदर यह आगा क्रिया से जन्य एक शक्ति विशेष का नाम अपूर्व होता है और सीधा ये बात ऐसे नहीं है कि वो कह रहे हैं इसके आधार है आप देखिये हम आम आदमी है और एक व्यक्ति मान लो कोई ब्राह्मण है जो खूब पूजा पाठ कर्म कर जब तब ध्यान खूब करता है उन दोनों में बहुत अंतर होगा बहुत अंतर होगा जो व्यक्ति पूजा पाठ ध्यान जब तक वगैरह कर उसको देख के सब लोग डरते रहेंगे देख के डर जाएंगे पता नहीं छाप देगा तो कुछ कह देगा तो वैसे ही हो जाएगा लोग डरेंगे उस चेहरा में कैसे तेज होता है उस चेहरे को देख के डरते इस देखा गया लोगों में आजकल के हम लोगों के यहाँ आज के मैं बोल रहा हूँ उन्नीस सौ में कुछ महात्माओं को जब सुनाया तब पढ़ाई हमारे संग्रह में लोग मान नहीं रहे थे तो मैंने फिर जो बहुत जिद्दी थे और हमारे सहपाठी भी रहा वो हम मुझको हम ले गए चलो हम तुमको दिखाते हैं कैसा और जो हमारे पूर्वजों के गाँव पे ले गया हम मुकाम मंदिर जाने के बहाने हमने कहा चलो वहाँ चलते हैं तो वहाँ में आप आश्चर्य करेंगे हम जान बुझ के रोड से उतर के टेंपो पकड़ सकते थे टेंपो मिलते हैं या किसी पहले फोन करा था लेकिन जान बुझ के पैदल चला हम लोग पैदल चल रहे थे सड़क पे, उधर से कुछ नीच जाती के लोग आए थे वो देख के खेती में चले गए बहुत दूर से पास में आकर दूर से हमने देखा तुरंत नीचे उतर गए हम लोग आगे बढ़े जहा नीचे खड़े थे छिप करके उसे अग कर गए हम सुन रहे थे क्या बोल रहे हैं और उनमें से एक महिला ने हमको पहचान भी लिया वो कह रही थी अमुक का लड़का है वो सब लग गए हाथ जोड़ने लग गए हुए खेती के अंदर छिपे हुए और पार करके चले गए उन लोगों को उसके बाद ऊपर आए सड़क मैंने उसको बोला देखो समझ में आज भी स्थिति है हमें ही नहीं कोई भी ब्राह्मण चलता है ना पूजा पाठ्यक्रम का ब्राह्मण लोग ऐसे लोग बना जाते हैं है। तुरंत भी, भी हो वैश्य भी हो सब और खानदानी में कुछ जैसे कोई घटना घट गट गई हो उसके बारे में तो कह नहीं नहीं फिर उनको बच्चों को देखे भागते रहेंगे लोग शक्ति विशेष जरूर अकूर तो दिखता नहीं है ले लेकिन शक्ति आपके चेहरों पर भाषित हो है अरे वो सक्रिय हो जाके बाहर आ गया फिर तो कहना ही ऐसे वो स्वामी जी थोड़ा बनारस वाले के महात्मा थे वो आते हैं तो सब सड़क में रास्ता छोड़ देते थे बारे आ रही कोई न कोई ऐसे तो वहीं के पंडित लोग बोले जो यात्रियों को महात्मा जी आया था इधर वो रोज अनिष्ठा पूर्वक जो है वहाँ ईशनाथ मंदिर पे बैठ करके रुद्री करते थे और पूजा करते बड़े सिद्ध थे लोग अपने मानेंगे उनकी क्षमता में अब देखिए वो अपूर्व जो पैदा हो रहा है पुण्यकर्म से दिखता तो है नहीं वो शक्ति विशेष मानना है मान्य प्रति वो शक्ति विशेष उनके चेहरे पे और व्यवहार से दिखाई देता है इसे कुमारी भट्ट का कहना है उसको हम शक्ति रूप मानेंगे कोई अपूर्व को गुणांतर नहीं है कोई पदार्थांतर नहीं है उसको शक्ति में अंतर्भाव कर दो उत्पत्तवा पश्चवादे केवल इतना ही नहीं अलौकिक फलों के नहीं पारलौकिक फल के नहीं यहलोक का फल जो देने वाली आग उनमें भी जैसे वायु मार्ग काम कहीं पशु काम है ना क्या है ये लोग को फल देने वाले, है। का इस पशु आदे अब पूर्व हम न तथा फिर भी वहां पर भी हम शक्ति विशेषी मानेंगे कोई पृथक अपूर्ण गति नहीं मानेंगे ये शक्तियंत इस तरह शक्ति में अंतर्भाव होने से अस्मदुक्ता एव इसलिए जानी लोग कहते थे शब्द धर्माद धर्माधर्म आदि को लेकर के चौबीस गुण वो खंडन हो गया और हमारे द्वारा कहा हुआ ये चौबीस गुण है कौन तीन जोड़े थे हम लोग बने यहाँ प्राकृतिक हाँ ध्वनि प्राकटर शक्ति इनको लेकर के ये चौबीस संख्या है यही मानना चाहिए ऐसे हमने सिद्धांत तो दे दिया